a है कुल परंपरा परंपरा होती है। परंपरा कहाँ तक हम सींच सकते परंपरा दूर de भी क्या ये और ये और क्यों क्यों नहीं करते है। करते हैं? हैं? हम जाती है? अब ये तय कैसे होगा कि कौन संध्या करे कौन संध्या न करे कहां से पता चलेगा हम ये कहते हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं अब धर्म क्या है हमें देखना होगा कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि ये यह संध्या करें संध्या न करे परंपरा शुरू हुई है हम तो क्या बोलते हैं कि हमको तो हमारे प्रसाद जी ने बोल दिया है कि संध्या करो किसी को ये बोल दिया है कि तो हम लोग संध्या नहीं कर सकते तो जो कहा है वो किसने कहा हमारी ऊपर की पीढ़ी है हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कहा हम जो अनुसरण कर रहे हैं आज या जब हम नहीं कर रहे हैं वो किसी परंपरा को पाल रहे हैं तो पिताजी को पूछो कि क्यों कि संध्या नहीं कर सकती है क्यों गोपाल संध्या नहीं कर सकता है तो वो क्या कहेंगे तो इसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ या नेहू नहीं करा दो पहना दो। पहना दोगे तो कर सकेगा, पहनाया जा सकता है कि ये किये होगा वापस हमें शास्त्र को देखना होगा जनव कौन पहन सकता है कौन नहीं पहन सकता है शास्त्र में नियम बना सकते हैं कि ये लोग पहन सकते हैं ये अब हमारी जो भी क्रिया ऐसी है कि जो चाहे हम करते हो चाहे ना करते हो तो और उसका मूल शास्त्र में नहीं है तो वो परंपरा हमारे अब हमारी जो है उसमें वो अच्छा सब चीज में मिठाई होती है तो आपको बुरा लगता है कुछ तो मिठाई होती है तो अच्छा लगता है अब ये परंपरा होगी अब हम छात्र में खोजें इसको वेद में कहा लिखा है ईशा में भागवत में मिल जाता है बहुत सी परंपराएं ऐसी भी है तो शास्त्र कोई संबंध नहीं तो परंपरा जब हम, कल हमने ये देखा, परंपरा ही आ रहा है हमारा जो ज्ञान है वो तो परंपरा हमारे बड़ों ने ये कहा हमारे गुरुजी ने ये कहा हमारे ताऊ जी ऐसा कहते थे हमारे दादाजी बोलते थे नाना tipo नहीं ये नहीं पता है कि वो धार्मिक परंपरा है या लवकी परंपरा उसका एक सिद्धांत देता हूं बिल्ली का रास्ता काट जाता भी। भी। ठीक है बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या करते हो तुम लोग हैं? खड़े हो जाते हैं तुम लोग रास्ता बदल देते हो सचिन क्या रास्ता बदल देने का रिपाल प्रवीण के यहाँ परंपरा क्या है हो जाओ लोग जाओ उधर तुम्हारे क्या para Ah uh. के बाद अगर आप अपना करने जाओगे तो लोग में कुछ न कुछ वेघना उपस्थित करेंगे जो तो में होता हो जाए हमें नहीं पता है कि कौन देवता है, कौन देवता देवता है नहीं तो लोग में समाज में कई सारे देवता ऐसे हैं कि जिनका शास्त्र में कोई नाम होने नहीं कोई कोई पेड़ में सिंदूर पोत देता है स्थल हैं वहां हाथ जोड़ के हो तो उसी तरह जो गेर के पास porque igual to परंपरा शुद्ध शुद्धशास्त्रीय है del विश्वास को बढ़ाता होता है अक्सर ने कहा कि साबित करो वो जहां से वो बहते हुए चर्चा हो रही थी वहां खुली जगह कुछ भी नहीं था इमारत के बाद कुछ भी नहीं तो बीरबल ने कहा यहीं पर देखा तो एक बड़ा बनी तो क्या है आपको याद है यहाँ कुछ था खाली पैदा था क्या है हमारी भी बहुत जाए जिनका हाल नहीं निकलता है तो फिर बोलता आप भी ले लीजिए आप जो चाहोगे आप बड़ा है, है।, तो तो है पूजा तो तो भी जाता है पड़ो के जो चरणा होते हैं तो कम से कम न तो नई लाही जो घर को बनाया अकबर तो में उसमें इस बात का कहीं उल्लेख है और न इस्लाम में नाम संप्रदाय के पढ़ाई हो सकती है वो कौन सी तरह की पढ़ाई होगी जिसमें आपको कुछ विषय को कई वर्षों से पढ़ाने वाला अनुभवी शिक्षक नहीं मिलेगा दूसरा आपके जीवन में नियमितता नहीं रहेगी तीसरा ये कि आपने ये पढ़ा नहीं पढ़ा उसको जानने वाला ठोकने वाला कोई नहीं होगा चौथा तो ये कि नहीं मिलेगा आप अकेले हो al तो में कही हुई बात को जीवन में हमें कैसे उतारना चाहिए जागते दृष्टान मिल जाता तो है जब हम किसी तीर्थ पर गए तीर्थ में स्नान करना है कैसे स्नान करना स्नान करने का मतलब हमें समझते तो माते डाल दिया नहीं होता है माथे पे पानी नहीं डाला जाता है, जाती है। पूरा अंदर होता ऐसा? अगर किनारे पर बैठ कर माथे पे पानी डाला तो तीर का स्नान नहीं हुआ वो तो तुम धाए गए स्नान तो सब होगा जरूर जलाशय में या नदी या तो में अंदर तुम अपना माथा